तद आद्यम पक्ष अनू दूषिये पहला पक्ष दोष दे रहे हैं शून्यून्य माया कार्य नादृक् टीका छूट गया था निवाज कारणभूता वस्तु पृथक तत्वीता निस्तत्ता की व्याख्या कर रहे वो माया कैसी है वो वो कोई तत्व ही नहीं है माया कोई तत्व ही नहीं है क्यों क्योंकि जगत का कारणभूता वस्तु न पृथक तत्व हीता जगत का कारणभूत जो वस्तु है उससे पृथक वो कोई तत्व विशेष नहीं है और दूसरा शब्द कार्य गम्या फिर कैसे पता चला माया है पहले कार्य से जाना जाता है वेदादि कार्यलिंग गम्या वेदादि कार्य हेतु से हम अनुमान करके उसको जान सकते अस्य सदुन शक्ति ही वेदादि कार्य सामर्थ्यम माया उच्चत है इसलिए अस्य मन सद वस्तु ये भी सदवस्तु है आत्मा है परम कहा जाता है उसका जो शक्ति है और विवेदादि कार्यों का उत्पत्ति का सामर्थ्य वाला होने से उस ऐसे सामर्थ्य का ये दूसरा प्रका हमने माया जो आत्मा के अंदर आत्मा का जो शक्ति है आकाश आदि को आकाश आदि कार्यो को उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का दूसरा नाम है माया वस्तु स्वरूप अतिरिक्त शक्ति सद्भावे है दृष्टान्त वस्तु का स्वरूप से अतिरिक्त शक्ति भी है और शक्ति वस्तु के स्वरूप से अलग होता हो भी वह वस्तु से अतिरिक्त स्वतंत्र भी नहीं है इसके अर्थान समझा रहे जैसे अग्नि में जो शक्ति है अग्नि का शक्ति अग्नि से अलग भी है और अलग होता हुआ भी अग्नि का शक्ति अग्नि से अलग होता हुआ भी स्वतंत्र में नहीं पृथक उपलब्ध नहीं होता लेकिन इसे एक आम मंत्र से आपको आपके दाहक शक्ति को रोक दिया आप जल रहा है दिख रहा है, जलता हुआ और आज पर जा रहा है वो कपड़ा भी नहीं जल रहा शरीर को जल जल महसूस नहीं हो रहा मंत्र रोक दिया चंद्रकांत मणि से रोक दिया जड़ी बूटियों से रोक सकते हैं इसका मतलब क्या अग्नि का स्वरूप दिखाई दे रहा है जलता हुआ इन अग्नि की जो धाक शक्ति नहीं जल रहा इसका मतलब अग्नि का स्वरूप से शक्ति अलग भी है और नहीं शक्ति अलग है फिर बिना अग्नि का दाहक शक्ति कहीं देख विना अग्नि का कहीं धागा शक्ति का अनुभव हो जाएगा क्या नहीं भी होगा अतः स्वरूप से भिन्न होता हुआ भी उस अधिकरण से अतिरिक्त जगह स्वतंत्र उपलब्ध भी नहीं होता यही विलक्षणता है वो अलग लेकिन वस्तु को छोड़कर करके भी वो स्वतंत्र उपलब्ध नहीं होता ऐसी हो माया है वो ब्रह्म के स्वरूप से अलग ब्रह्म स्वरूप से अलग है लेकिन ब्रह्म को छोड़ करके ब्रह्म पर अधिष्ठान को त्याग करके माया नहीं था कार्लिंग मस्ती के स्वतंत्र सकता। कार्यादि जैसे अग्नि आदि के स्वरूप से अतिरिक्त आप देख रहे हो और अनुमान कैसे करना आपने स्फोटादिकारिंग गम्यम एक श्रिंगारी उड़ के जला दिया उसे मालूम हुआ आपको जो तो अग्नि का स्वरूप है यह अग्नि इसे देखने दिख रहा है इसके अंदर जलाने का भी सामर्थ्य है कैसे जाना आपने उसे कार्य जो चिंगारी जो उड़ के आपको छू दिया कारी के आधार पर कारण का शक्ति समझ में इसे जगत के आधार पर इस कारण ब्रह्म जो विद्यमान शक्ति माया है उसका मनमान कर सकते शक्ति है कारण युगम तम व्यतिरिक्त मुखे और शक्ति जो है कार्य रूपा हेतु से ही गम्य है इस बात के लिए मुख से भी और दृढ़ करने जा रहे हैं नहीं शक्ति इस शक्ति कार्य रूपा हेतु से उत्पाद एवं शक्ति है कारण के गाध्य निश्चित में लेकिन माया कोई स्वतंत्र तत्व तो नहीं है क्या तो दिया वन से शक्ति अलग प्रसिद्ध कर दिया से शक्ति अलग है और शक्ति कार्य से गम्य है ना ये हो गया इसे ब्रह्म से का शक्ति ब्रह्म से अलग है और जगत का रूप से गम्य है या तो, तो, तो बात ठीक है लेकिन प्रश्न उठता है जब ब्रह्म स्वरूप से अलग है क्या वो माया एक स्वतंत्र तत्व तो है तब तो कहना पड़ेगा नहीं वो अलग होता हुआ भी उसके वह ब्रह्म में ही है ब्रह्म रूपी अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप से अलग है लेकिन ब्रह्मरूपी अधिष्ठान में ही वो रहता है जैसे वन्नी स्वरूप से अलग है शक्ति वन्नी का लेकिन कहा रहता है वो शक्ति वन्नी में ही रहता है स्वतंत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता पूरे में नहीं रहती। वो बात अभी आएगी अभी चिंता क्यों करना पहले ये निर्णय हो तो ब्रह्म है अन्यत्र नहीं है वो स्वतंत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे हो जाए फिर विचार करके पूरे ब्रह्म है कि एक देश में फिर ब्रह्म में एक देश की कल्पना भी करनी पड़ी पहले ब्रह्म सावय तो है नहीं है ब्रह्म क्या फिर कैसे कहोगे इसके देश में तब श्रुति के अंदर हम कल्पना करेंगे पाद्य भूतानी कृपा से अमृत है ना इस मंत्र की अगर कल्पना करेंगे ब्रह्म का चार पाद है ब्रह्म को हम चार भागों में मान लेंगे और उसका एक भाग में ही माया है और उस एक भाग में जब माया है माया भी अपने कुछ हिस्से में ही जगत को अनंत ब्रह्मांड में दिखा रही है ये हम लोग व्यवस्था देंगे न सदस्तु सतः शक्ति वन्ने बन्े सशक्ति सदवक्षणदाया तो शक्ति मुख्यता सतह शक्तित न सदस्तु सत सद का जो शक्ति है सत वस्तु ही नहीं है वसत वस्तु नहीं है सत का शक्ति मैंने आत्मा का शक्ति आत्मा ही नहीं है आत्मा से भिन्न भी है आत्मा की शक्ति आत्म स्वरूप है क्या नहीं है स्वरूप क्या भी अभी के वन्नी भगभग जल रहा है लेकिन चला नहीं रहा इसका मतलब क्या वन्नी का स्वरूप दिखाई दे रहा है अनुभव में आ रहा है वन्नी का शक्ति अनुभव में नहीं आ रहा है इसका वन्नी का स्वरूप से अतः शक्ति वन्य स्वरूप नहीं है उसी प्रकार से माया आप नहीं इसी के शक्ति न सदस्तु नहीं वन्ने सभी सशक्तता वन्य का अपनी जो शक्ति है वह स्वतंत्र नहीं होती जैसे ऐसे आत्मा का जो शक्ति माया है वह भी अपने आप स्वतंत्र नहीं होगी और वन्य का शक्ति वन्य स्वरूप भी नहीं इसरा आत्मा का शक्ति है। आप तो स्वरूप वाला भी hmm. नहीं हो सकता विलक्षण दयाम और यदि कहोगे फिर तो सत्य विलक्षण होगा वो असत से विलक्षण होगा तो क्या होगा वो असत क्या शक्ति का असत मानोगे और शक्ति का को असत्य तो कोई भी नहीं मान सकता यदि शक्ति असत हो जाए असत से कार्य उत्पत्ति मानना पड़ जाएगा इसलिए फिर क्या स्वरूप होगा शक्ति का सत्य भी नहीं है असत भी नहीं है फिर क्या है वो आपको कहना पड़ेगा वह जब शक्ति है माया है वो सदस्य विलक्षण सदस्य पड़ेगा सत्यक्षण यदि सत्य बात से विलक्षण तो कहोगे तो क्या हो जाएगा वो शक्ति असत्य हो जाएगा यदि असत्य हो गया खब पुष्प हो जाएगा तत्व तो ही नहीं रहता फिर उस किस तत्व के स्वरूप हो जाएगा बता अतयव को मानना पड़ेगा वह शक्ति विलक्षण होता हुआ सत्य में अधिष्ठित है सदसत सद से विलक्षण होता हुआ सत्य में अधिष्ठित है सत्य स्वरूप भी नहीं है असत स्वरूप भी नहीं है से अत्यंत विलक्षण भी नहीं है से भिन्न जरूर है अर्थ होते हुए सत्य स्वरूप में अधिष्ठित है अयम अभिप्राय सद वस्तु न शक्ति किम सती सती देखो विकल्प उठा देना सत वस्तु का जो शक्ति है वह है या नहीं है वह विद्यमान है कि अविद्यमान है नाव सती विद्यमान ही नहीं कह सकते आप तथा सतो अभिन्न तब तो आत्मा से अभिन्न हो जाएगा कि संसार में एक ही सत्य पदार्थ है ना दो सत्य है नहीं ये शक्ति सत्य सत्य है यदि आत्मा सत्य है फिर शक्ति सत्य नहीं मान सकते आप क्योंकि सत्यमयद्वित सदैव मगर आशीद एकमे विद्य बोला है तो एक कमे तो वत्य दूसरा सत्य है नहीं अब यदि शक्ति को सत्य दोगे फिर आत्मा सत्य नहीं कहना पड़ेगा इन आत्मा का सत्य माना गया सत्यम आत्मा सत्य मतलब शक्ति सत्सवरूप नहीं है सत्य नवे करे नावत तथा सत्यभिनत ना। तत्शक्ति तो योग यदि सत्य यदि शक्ति, तो शक्ति, शक्ति, शक्ति स्वयं सद्रुप हो जाए फिर सत्यता शक्ति व्यवहार कैसे होगा आपकी शक्ति कैसे हम कह रहे हैं कि आपसे आपका शक्ति अलग है शक्ति ही आप है तो आपकी शक्ति व्यवहार कैसे होगा ये शक्ति ही आप हैं फिर आपकी शक्ति व्यवहार नहीं हो सकता अभिन्न वस्तु में उकता ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है भेद में ही उसका यह ऐसे वार हो जाएगा अभेद में उसका यह व्यवहार नहीं हो सकता है उक्तार्थ दृष्टांत महा नहीं वन्य रे उतार्थ में दृष्टांत जैसे कि वन्य है वो वन्य का जो शक्ति वन्य स्वरूप ही नहीं होता वन्य से अलग होता है द्वितीय पी असत है द्वितीय पक्ष यह है असत पक्ष यदि शक्ति असत कहोगे तो किम नर विषाण तुल्य कुछ सदवक्षण यदि विगल प्रायण पृष्ठती के समान है? आदमी का सिंह समान है क्या हो अथवा सत्य विलक्षण का अर्थ असत है असत, क्या असत का का तो क्या तो असत तो कर सत्यंतिक जो है वस्तु का अभाव है उसको असत कहा जाए अथवा जो सत्य विलक्षण है उसका नाम असत हैं। ये कहना चाहते हो तब कहते हैं यदि नरविषाण आदि के समान कहो ये तो मान्य नहीं है कि नरविषाण आदि किसी का अनुभव का विषय नहीं है ये शक्ति सकल व्यक्तियों का अनुभव का विषय है इसलिए नरविषाण की समान शक्ति को असत आप नहीं कह सकते फिर क्या कहना पड़ेगा सदविलक्षण रूपासत मानना पड़ेगा तो हम से पूछते हैं सदविलण रूपासत का स्वरूप क्या है तो क्या स्वरूप होगा सत्यो नहीं है असत तो नहीं है सत्य विलक्षण है असत से भी विलक्षण है, है ऐसी चीज क्या तुम तो वर्णन कर सकोगे कुछ? उसको कहना पड़ेगा, कुछगा वह निर्वचनीय तुलरचना संरक्षता तथा आदि पक्ष में दूषित पहला पक्ष खंडन करते हैं नरविषाण के समान वह शक्ति शून्य रूपा अत्यंत असत नहीं हो सकती शून्य शून्यम माया कार्यम न शून्यम ना सद्यादृक्म सदाम वह शून्य है ऐसा तुम नहीं कह सकते हो क्योंकि शून्य भी माया का कार्य ही है ये हम पहले ही बोल चुके हैं न ना शून्यम नापि सद अतव जो शक्ति है वह न शून्य है वो सद्रुप आत्मा ब्रह्म है और जैसा है वैसा है हम नहीं बता सकते कैसा है याद मस्त जैसे तैसा है कुछ न कुछ है वो बस कार्यपन्न कर रहे इसलिए मानना पड़ रहा है शक्ति नाम की चीज है माया है करके बोलना पड़ता है लेकिन कैसी है वो माया कहा से आई ब्रह्म में कब आई ब्रह्म में कहा से आई ब्रह्म में ऐसे हम समझ पूछे कोई नहीं बता कोई को जैसे करज् में सांप दिखाई दिया अब उसको ढूंढो रज्जु में बाद में भ्रांति दूर हो गई ना भ्रांति दूर होने के बाद में अब उस रस्सी में पता लगाओ उस रस्सी में सांप कहां से आया उस कोना से रस्सी में घुसा था किस कोना से रस्सी में घुसा और तो रस्सी में आया ना कहां से आया यही नहीं आया आपको फिर उसे माँ बाप थे सब सब पे नहीं उन रस्सी में वो रसी में अंडा छोड़ा वो अंडे फिर सांपे उस रस्सी में तो कब से आया वो क्यों आया रस्सी में इन प्रश्नों के जवाब क्यों ये वास्तव में रस्सी में सर्प दिखाई दी इसे हमें मानना पड़ेगा कोई अविद्या नाम की चीज थी माया नाम की चीज थी जो कि रस्सी में उसी समय शाम को बनाकर दिखा दिया एक झूठा सांप बना ले अविद्या माया नाम कोई चीज ना हो तो सांप दिखाई कैसे दिया को मैं? इसीलिए ऐसी शक्ति को हमें मानना पड़ रहा है जिसलिए क्यों क्योंकि मुझे जगत दिखाई दे रहा है ब्रह्म में उस एक अद्वितीय वस्तु में जिसे कोई दूसरा है नहीं उसे जगत कैसे दिखा दे सकता है रज्जू में सब दिखाई कैसे दे सकता है उसके लिए कोई न कोई अविद्या तो मानना पड़ा ना उसी प्रकार से जिस एक में व्यूती ब्रह्म में जगत कैसे दिखाई दे रहा उसके लिए आपको मानना पड़ता है कोई न कोई माया नाम की शक्ति है तो जगदाकार है ना परिणत होकर दिखाई दे रही है जैसे का आवरण आवरणात्मिका एक अविद्यान जी कल्पना करना पड़ा जो कि सर्पाकार परिणाम को प्राप्त हुई है उसी प्रकार ब्रह्म के आवरण आवरणात्मिका एक माया शक्ति मानी पड़ी है। जो कि जगदाकरण परिणाम को प्राप्त हुई है जो हमें दिखाई दे रहा है इसलिए उस माया के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते कैसी है वो कहां से आई कब आई क्यों आई है क्यों अभी तक वहीं बैठी हुई है हमारे मुक्ति में क्यों बाधक बनी हुई है समाधि में क्यों बाधक बनी है वह आवरण क्यों नहीं हट रही है ये सारी बातों के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि माया वास्तव में है यदि है तो कैसी है वो कभी जैसी है वैसी है समझ लेना बस यादृत ताद्रिक तत्व यह जैसी तैसी एक तत्व को यहां आपको मानना पड़ेगा शून्य से नाम रूपे चावे ऐसे दूसरी प्रकरण के चौतीसवा श्लोक आप पढ़ रहे पढ़ रहे हो वह ट्वेंटी थर्टी फोर में चौतीसवें कार्य का श्लोक में पहले कहा गया शून्य भी माया का ही कार्य है यदि ऐसा मानते हो तो तुम चरंजीवी हो जाओ कहा था तस्मा द्वितीय पक्ष परिशिष्य थे जैसे दूसरा पक्ष रह गया इत्याह शून्य माया का जो स्वरूप है सत्य और असत दोनों से निर्वचन के अयोग्य निर्वचन अनर्णिप्राय है सत्य न भी उसे निर्वचन नहीं कर सकते असत्य न भी निर्वचन नहीं कर सकते सदस्य विलक्षण भी वास्तव निर्वचन नहीं कर सकते वो वो तो जैसी है वैसी है, है मानना पड़ता है क्योंकि जगत दिखाई दे रहा है असमें अत्यम प्रमाण अर्थ में श्रुति का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं ना नो नीद आसी सदासीद किंतम सद्योगात सत्त न स निषेधना सदासी नौ सदासी तदा किंतभुतम सद्योगातम सह सत्तम न स्वतस्तन निषेधना वास्तव में न असदित असद नहीं था नौ सदासी सद नहीं था तदाइम उस समय वास्तव में न सद था न असद था क्या था किंतु अभूततम किंतु अतम था अंधकार और वह था एक कैसे बोल रहे हो आप सत का संबंध के बिना अंधकार था कैसे हो सकता कोई क्योंकि अस्थि किसका धर्म है स्वरूप है आत्मा अस्तित्व सब जो से क्या है यह आत्मा की चेतनता का स्वरूप है तो तमा आशित में आशित कैसे प्रयोग कर दिया तो केवल तम था सत्य था तो तब कहते हैं सद्योग सत्य योग से सत्य संबंध के वजह से तमा में भी सप्त का व्यवहार हो गया न स्वतः स्वतः वास्तु से माया में सप्त नाम चीज भी नहीं है क्यों तन ये पहला निषेध कर दिया न सदासी न असदासी न सदासीता प्रमाण इसमें तम आसित तमसा गुढ़ मग्रे इत्याण तरी तमाशीति कथम सत्व फिर तमा शब्द के साथ आशीति सत्ववाचक शब्द का आपने कैसे प्रयोग कर दिया सद्योगादिति सत्त का योग है सबका संबंध के विषय तमह में भी सत्य व्यवहार हो गया क्योंकि वास्तव में तमा जो माया है तमह मैने माया शक्ति जो पहले शक्ति सबसे कहा माया शब्द कहा उसको मंत्र के आधार पर, वेद संहिता के आधार पर उसको तमह शब से बोलगा क्योंकि उस तमह का सत का भी निषेध कर वह तम कैसा है सत्स्वरूप भी नहीं है असत भी नहीं है शून्य स्वरूप वाला भी नहीं है एक हैं इसे मानना पड़ेगा सत को आवरण करके रहता है उस समय में इसलिए आपको भ्रांत क्या हो गया सत नहीं है जे सूर्य आवरण करके बादल बना रहे सवरे सवरे अब कर सूर्योदय ही नहीं हुआ है ना कई बार होता है सवेरे से घोर अंधकार सारा होता है नौ दस बजे तक कहीं सूर्य का दर्शन ही नहीं हुआ आप क्या कहोगे सूर्य का उदय नहीं हुआ दस बजे उदय हुआ क्या दस बजे व्यक्ति से ऊपर कैसे पहुंच गया वो उदय का अपने समय पर हो गया था लेन हमें बादलों की वजह से नहीं दिखाई दिया बादल हैं ही दिखाई दे रहा था किस आधार पर उसी सूर्य का मंद रात्रि में ऊपर देखो और कृष्ण पक्ष में देखो बादल दिखाई देंगे शुक्ल पक्ष तो पूर्णिमा के प्रकाश कारण से इधर उधर कहीं कहीं से बादल छोड़ा था बगल से निकल प्रकाश के कारण से वो चंद्र के प्रकाश में नक्षत्र तारों के प्रकाश में दिखाई भी देगा देता नहीं पृष्ठ तो पक्ष तो नहीं हो सकता उसे भी दिन तो पूछो ही मा बादल है पता ही नहीं चला अंधकार दिखता है कि इसे कहते हैं आवरण है, है अजय से लग रहा था सत्य नहीं है नहीं तम आशित प्रतिपन हो रहा है सत्य संयोग के बिना सबके सम्बंध के बिना तम आशित हम बोल नहीं और क्योंकि तम में स्वयं तो नहीं है। चर्चा सद्रुपता जीवित लिख्य थे पृथक अतय द्वितीयत्तम शून्यवत नहीं गण्य थे इसलिए उस ब्रह्म में माया रूपी आवरण का होने पर भी कोई दूसरा तत्व है ऐसा नहीं जाता। एकम, एवा कोई माया नाम की दूसरी मां है ये हम नहीं मानते क्यों माया कोई तत्व नहीं है निश्चित रूप व शक्ति का विद्यमान रहने पर भी नहीं है क्योंकि शक्ति है एक किसान पर तो निर्णय होगा कार्य का होने पर और पहले कार्य है क्या जगत उस तो समकारी है सृष्टि के पूर्व काल में जगजात्व है क्या जगजात नहीं है तो कार्य का कारण तो शक्ति भी विद्यमान है कैसे मानूंगा कहना पड़ेगा तो क्या था फिर एकमेव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है आप अद्वित्व तुम्हें तो कोई विरोध नहीं रहा शंका ही उठेगी एकमेव अ कैसे कह दिया विजातीय माया नाम चीज वस्तु मानना पड़ेगा पहले का शून्य नाम पदार्थ है दिया, खंडन करते, करते नहीं वास्तव नहीं। में, में जैसा शून्य नाम का चीज नहीं है शून्य के समान नहीं गणते एक दूसरा है ऐसा गणना नहीं करते है न लोक जैसे देखो दुनिया में गया लोक में भी चैत्य तत्सत और जीवतम न लिख्यते पृथक लोक में भी चैत और उसकी शक्ति उन दोनों को पृथक करके कोई ग्रहण नहीं कर पाता है जीवित काल में भी जीवित चैत पृथक शक्ति और न लिख्यते स्वप्त माया नास्ती आता शून्य से माया अपनी जिस प्रकार से जिसलिए कि स्वयं माया का अपनी कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए शून्य के समान माया को लेकर के ब्रह्म में द्वितीयत्व की गणना नहीं की जा सकती द्वितीय न उसको आदर नहीं किया जाता अमृत द्वितीय था मा क्योंकि जो अमृत होता है वो कभी द्वितीय नहीं मार जो मिथ्या है और रस्सी था उसके साथ शाम भी था ऐसा कहोगे क्या तो अनुक्त लेकर के द्वितीय संख्या की गणना नहीं की जाती है इसे दृष्टान दिया चेत शक्ति तो तो और जीविताओं तब पूर्व पक्षी का आशंका करता है शक्ति जितनी ज्यादा होती उसका आयु भी तो बढ़ेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं ननो जीविताधिक शक्ति की अधिकता को लेकर के जीवन में भी आधिकता दिखाई देगा आधा शक्ति रे भी पृथक जीवित तो मस्ती का भी एक पृथक जीवित मानना पड़ेगा और उससे फिर शक्ति भी कोई जीवित तत्व तो है वो बढ़ता है घटता है आपको बुखार आ गया क्या हो जाता है आपका सारी शक्ति बैटरी डाउन हो जाती और नहीं तो पूरी शक्ति रहती अथक शक्ति बढ़ घट रही, रही है आपका तो शरीर तो वैसे का वैसा है आपसे से शक्ति मानना पड़ेगा ये शरीर का बढ़ना घटना भी होता है उसी पर शक्ति का भी बढ़ना घटना होता है अतः शरीर से भिन्न शक्ति माननी चाहिए ऐसा पूर्व पक्षी कहने लगा नहीं छेद वर्त तरकृत न शक्ति किन्तु तत्कार युद्ध शक्ति का अधिक होने अधिक होने पर जीवित चेत वर्त जीवन यदि बढ़ने लग जाए तत्र वृद्धिकृत वह वास्तव में वृद्धिकृत शक्ति नहीं है तत्र वृद्धिकृत न शक्ति ही वृद्धि का करने वाला वास्तव में शक्ति नहीं है किंतु कि उसका जो कार्य है उसकी से ही हो गया। क्या कार्य युद्ध कृषि था शक्ति का बढ़ने से आदमी क्या किया उसकी वजह से वो युद्ध किया कृषि किया अपने शरीर का कार्य करता है जितना शरीर को काम से काम लेगा उतना शरीर मजबूत होगा निरोग होगा और हमारे घर बैठे रहते कि बीमारियां हो जाती कोई क्रिया करते ही नहीं खाया पिया बैठा बीमारी अंदर पैदा ना इसलिए उतनी खानी चाहिए यदि आप शारीरिक ज्यादा प्रश्रम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम भोजन करना पड़ेगा शरीर की जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत उतना खाना और साधना के जितनी साधना में बाधा शरीर भी जिंदा रहे नहीं तो वो अंदर बैठे बैठे तो शक्ति बढ़ाएंगे नहीं उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे जो खाया और शक्ति वो चीज़ जब बढ़ता है तो शरीर में वैसे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है तब कार्य करो तो वो ठीक हजम हो जाता है ढंग से सारी चीजें उसका सदुपयोग हो जाता है शक्ति का तो शरीर स्वस्थ रहेगा निरोगता रहेगी तो सारी चीज सही होता है तीसरे कहते हैं किंतु शक्ति का विद्युत तथा वो बढ़ता है जीवन बढ़ता नहीं ये काम काम जितना ज्यादा है है उतना ही काम कर सकता है। कमजोर है वो क्या करेगा थोड़ी देर में समझाएगा मेरे दृष्टि थोड़ी देर में समझाएंगे आदमी देहातों में क्या करते है वो जो और शादियों में विशेष रूपए ध्यान रखते हैं तो लड़का क्या काम करता है वो देखते क्या काम करता है कितना खेती में काम कर है कितनी खेती कितना संभालता है ये सब देखते हैं और बाकी शहरों में भी आके कितनी तंखा लाता है कितना ही कितना कमा रहा है अवेयरिंग शरीर जल्दी खराब हो जाएगा बैठे बैठे रहने वाला आदमी होगा को कोई काम का तो रहता नहीं बेकार होता शरीर भले लाख लाख रुपये तंग था क्या फायदा और सारा पचास दे, दवाइयों में चला जाएगा अध्याप इसलिए सब नहीं देखते कितना पैसा वो तो खेती है तो कमाई लेगा बोलेंगे वो खेती बाड़ी होना चाहिए मेहनत करने वाला होना चाहिए बाकी तो सब होते रहेगा इसलिए यहां पर भी डे शक्ति की आदमी तो कार्य में अधिकता दिखाई देती दिखा है जीवन में अधिकता शक्ति जीवित वर्धने कारण आगे ना? जीवन के वृद्धि में शक्ति कारण नहीं है अभी तो कार्य युद्ध कृषि आदि की पूरी अभी तो उसके जो कार्य युद्ध कृषि आदि उसको ही बढ़ा सकता है आयु को शक्ति बढ़ा नहीं सकता लेकिन बहुत ताकत वाला आदमी बहुत लंबा आयु जीने लग जाएगा ऐसे नहीं होता धार्टानी सर्वदा शक्ति मात्र पृथक गणना क्वचित शक्ति कार्यम तो नहीं वास्ती द्वितीय शे कथम सर्वथा शक्ति न पृथक गणना क्वित इसलिए शक्ति के द्वारा आप किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते कि ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा द्वितीय वस्तु शक्ति नाम का है इसरा अद्वित की हानि हो गई ये आप नहीं कर। सर्वथा शक्ति मात्र न पृथक गणना क्वचित कहीं भी शक्ति को उसके आधार मुताबिक तत्व से तो उस व्यक्ति से पृथक करके कोई गणना नहीं करता शक्ति कार्यम तो नहीं वापस किंतु शक्ति का कार्य को पृथक गणना करते शक्ति का कार्य बोला वाला गणना कर, करेंगे इसमें एक कार्य कार्य करने करने करने की की की शक्ति, शक्ति, शक्ति करके शक्ति में भी कर लेते हैं। इसे ब्रह्म से दूसरा वस्तु वास्तव में नहीं है तेव कहते हैं शक्ति के द्वारा शक्ति को लेकर के द्वितीय वस्तु नहीं है इन शक्ति का कार्य को लेकर तुझे आ जगत रूप कार्य है ना कार्य को लेकर धो तो जाएगा जगत अलग ब्रह्म अलग तो हो गया कि नहीं हो गया द्वितीय हो गया तब कहते भाई उस समय जगत भी कहा पैदा हुआ है तसे तदाने असत्व तदाने सृष्टि पूर्व काल में शक्ति का कार्य जगत है क्या जगत है ही नहीं जगत को लेकर के भी आत्मा सद्वितीय नहीं होता क्या शक्ति कार्यम कार्य नहीं वास्तव शक्ति कार्य हुआ जगत भी नहीं है इसे शक्ति को लेकर के भी द्वितीयत्व नहीं आया शक्ति का कार्य जगत को लेकर के भी सिद्ध नहीं कर सकते हो अत तो शक्ति और शक्ति कार्य इन दोनों को लेकर आत्मा में सद्ध नहीं हो सका मैनो सत शक्ति ही, सती सर्वत्र एक अब आपको प्रश्न आया वो जो शक्ति है वो तो उस सत्र ब्रह्म में सर्वत्र है पूरा ब्रह्म को व्याप्त करके अथवा तो एक देश में कहा ठीक है थीक। न आद्य पहला पक्ष नहीं हो सकता सर्वत्र सर्वोत्रि है तो जगत रहित ब्रह्म कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा ना जो मुक्त पुरुष स्वरूप है मुक्त पुरुष का जो स्वरूप है वो कैसा आए हो जगत रहित ब्रह्म मानना पड़ेगा कहीं है। आते है ना कहीं आए आदि यदि सर्वोत्र माया है तो मुक्त पुरुष का स्वरूप कहा है जगत रहित ब्रह्म जो मुक्त का स्वरूप है वो कहां रहेगा जहां जहां जगह माया है तो माया भी सर्वत्र दी है तो माया रहित ब्रह्म स्वरूप कहीं उपलब्ध नहीं हो मुक्त तो मुक्त से ही नहीं होगा अतव में मानना पड़ेगा ऐसे भी है जहां ब्रह्म ऐसे भी ब्रह्म है जहां माया नहीं मुक्त ही प्राप्य ब्रह्म अभाव मुक्तों के द्वारा प्राप्त ब्रह्म नहीं सकता इसलिए ब्रह्म के संपूर्ण ब्रह्म में माया को हम नहीं मान सकते न द्वितीय और एक देश में भी नहीं मान सकते ऐसा कौन कह रहा है और जब वास्तव में इस ब्रह्म का अंदर माया पूरे में भी नहीं हो सकता एक देश में भी नहीं हो सकता कहने का मतलब माया ही नहीं नियोषित करना चाहता है पूरे माया का ही खंडन करना इसलिए कहता है जिस ब्रह्म में तुम माया वो है बोल रहे हो बताओ पूरी माया ब्रह्म में है या एक देश में है पूरी में हो नहीं सकता कि उनके मत में क्या है ब्रह्म और, और यहाँ जगत है और वहां जगत नहीं है इस जगत में रहने वाला जीव जो मुक्त होता है वह जगत के निजा से निकल करके उस जगत में चला जाएगा जिस जगह में ब्रह्म में कोई जगत नहीं है जो प्राप्य ब्रह्म जहां है वहां जगत के अभाव को शक्ति के अभाव को माया के अभाव को मानना पड़ेगा ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है और एक देश में कहोगे कहते माया का एक देश कैसे होगा नीय निरंशक ना व्यापक मानने पर पूरे ब्रह्म व्याप्त मानने पर मुक्तों की तरफ प्राप्त की उपलब्धि नहीं रह जाएगी और एक देश मानने में संभव नहीं तो माया सावे नहीं है निरंशवाद विरोधित अंश की कल्पना उचित नहीं पहला पक्ष तो मानते नहीं मुक्त प्राप्त ब्रम हम मानते नहीं क्योंकि हमारे यहां भ्रम कैसा है न उत्पाद्य है निकार्य है न संस्कार है न प्राप्त आदि पक्ष को तो हम स्वीकार करते हैं और आदि पक्ष ये भी हम नहीं मानते कि पूरे ब्रह्म में माया व्याप्त है ये भी नहीं मानते कि ब्रह्म तो में हम पाद की कल्पना करेंगे श्रुति ज्ञा और कहेंगे एक पाल में ब्रह्म है और तीन पादे एक पाल में माया है तीन पाल में माया नहीं, नहीं है मुक्त पुरुष इस एक पाल में जो रहा हुआ जीव है बंध जीव मुक्त होकर तीन पांच में चला जाएगा ऐसा अर्थ नहीं समझना मुक्त जीव जो मुक्त हो गया वो कहीं आता जाता नहीं, नहीं एक एक पांच निकला तीन पांच में चला गया ऐसा अर्थ नहीं लेना है हमें भ्रम सर्वत्र नहीं मानना है ब्रह्म श्रोति क्या करती है पादों से सर्वाद होता नहीं त्रिपाद से अमृत उसके आधार परम क्या मानेंगे उस ब्रह्म में चार पाकल चार हिस्सा मानेंगे और ये एक हिस्से में ही माया है कि माया नहीं है ऐसे ऐसी नृतिभानिग्ध वृद्धे वर्तते सा शक्ति वह शक्ति जो माया है न कृष्ण परम नहीं संपूर्ण ब्रह्म में नहीं है किंतु एक देश में है तब तो वो कहेगा निरश्रम एक देश कैसा हुआ हम कल्पना करेंगे मृत्यु का संपूर्ण संसार में है विशाल पृथ्वी है इन कोई भी मिट्टी को लेकर आप घड़ा बना सकते हो किसी भी मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा स्निग्ध मृत्यु मृद्ध मान चिकनापन होना जरूरी है उसमें चिकनापन सं घड़ा बना दा है सभी मिट्टी से घड़ा नहीं बनता उसी पर संपूर्ण ब्रह्म में माया नहीं है उतनी ही में ब्रह्म में माया मानी जाएगी जहां पर आपको जगत दिखाई दे रहा एक दृष्टांत माँ घटे थी